संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना तथा भीष्म द्रोण विदुर और धित्राक्ष द्वारा उनका समर्थन वैश्वान जी कहते हैं राजन भगवान वेदव्यास भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया उस समय नारद जी ने जो बातें कही थी वे सुनिए उन्होंने कहा संसार में सहृदय स्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला श्रोत भी दुर्लभ है क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है अतः कुरुनंदन तुम्हें अपने हितयशियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए इस तरह हट करना ठीक नहीं है क्योंकि हट का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है धित्राठ ने कहा भगवान आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही है मैं भी यही चाहता हूं परंतु तो ऐसा कर नहीं पाता इसके बाद वे श्री कृष्ण से कहने लगे केशव आपने जो कुछ कहा है वह सब प्रकार सुखप्रद सदगति देने वाला धर्मानुकूल और न्याय संगत है किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूं मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और न शास्त्र का ही अनुसरण करता है आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें वह गांधारी बुद्धिमान विदुर जी तथा भिसमादी जो हमारे अन्य हितैषी हैं उनके शुभ शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देता अब स्वयं आप ही इस पाप बुद्धि क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाइए यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने श्रीदों का यह बड़ा भारी काम हो जाएगा तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण मधुरवाणी में दुर्योधन से कहने लगे कुरनंदन मेरी बात सुनो इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है इसलिए तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिए तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं तथा दुष्ट चित्त क्रूर और निर्लज है इस विषय में तुम्हारी जो हठ है वह बड़ी भयंकर अधर्म रूप और प्राणों की प्यासी है उससे अनिष्ट ही होगा उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न वह सफल ही हो सकती है इस अनर्थ को त्याग देने पर ही तुम अपना तथा अपने भाई सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अपयश की प्राप्ति कराने वाला काम करना चाहते हो उससे छूट जाओगे देखो पांडव लोग बड़े बुद्धिमान सूरवीर उत्साही आत्मज्ञ और बहुश्रुत है तुम उनके साथ संधि कर लो इसी में तुम्हारा हित है और यही महाराज धित्राष्ट्र पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर कृपाचार्य सोमदत्त बाल्िक अश्वस्थामा विकर्ण संजय विभिन्न तथा तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधवों और मित्रों को प्रिय भी है भाई संधि करने में ही सारे संसार की शांति है तुम में लज्जा शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी है अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख ही याद आती है तुम्हारे पिताजी को तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम होता है अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए जो पुरुष मोहवस हित की बात नहीं मानता उस दीर्घ सूत्री का कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा ही उसके पल्ले पड़ता है किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़ पहले उसी का आचरण करता है वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है और फिर उसे उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता तात, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है तो भी यशस्वी पांडु ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए ये तुम्हारे खास भाई ही हैं उन पर तुम्हें रोष नहीं करना चाहिए श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाला हो और यदि उससे इन तीनों की सिद्धि होने की संभावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं अर्थ धर्म और काम ये तीनों अलग अलग हैं बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं मध्यम पुरुष अर्थ को प्रधान मानते हैं और मूर्ख कलह के हेतुभूत काम के गुलाम बने रहते हैं किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वसीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है वह दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंस नष्ट हो जाता है अतः जो मनुष्य अर्थ और काम के लिए उत्सुक हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण बताते हैं जो पुरुष अपने साथ साथव्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है वह कुल्हाड़ी से वन के समान आप ही अपने जड़ काटता है मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा न हो उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट न करे इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभ से दूषित नहीं है उसी का मन कल्याण साधन में लग सकता है ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता किंतु क्रोध के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपना हित हिताहित हित हित कुछ नहीं समझता लोग और वेद में जो बड़े बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं उनसे भी वह गिर जाता है अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा तुम जो पांडवों की ओर मुँह मोड़ कर किसी दूसरे के भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुशासन कर्ण और शकुनि के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो तो याद रखो ये तुम्हें ज्ञान धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता तुम्हें साथ रखकर भी ये सब राजा पांडवों की टक्कर नहीं झेल सकते तुम्हारे पास यह जितनी सेना इकट्ठी हुई है यह क्रोधित भीम से इनके मुख की ओर तो आंख भी नहीं उठा सकती ये भीष्म द्रोण कर्ण कृप भूरिश्रवा अश्वस्थामा जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवता असुर गंधर्व और मनुष्यों के भी वश की बात नहीं है इसलिए तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ अच्छा भला तुम ही इन सब राजाओं में कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमि में अर्जुन का सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो इसके लिए विराट नगर में अकेले अर्जुन की अनेकों महारथियों से युद्ध करने की जो अद्भुत बात सुनी जाती है वही पर्याप्त प्रमाण है अजय जिसने संग्राम में साक्षात श्री शंकर जी को भी संतुष्ट कर दिया उस अजय और विजयी वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो फिर जब मैं भी उसके साथ हूं तब तो साक्षात इंद्र ही क्यों न हो ऐसा कौन है जो अपने मुकाबले में आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सके जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है वह तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता है क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है तुम तनिक अपने पुत्र भाई बंधु बांधव और संबंधियों की ओर तो देखो ये तुम्हारे लिए नष्ट न हो देखो कौरवों का बीज बना रहने दो इस वंश का पराभव मत होने दो अपने को कुलघाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो महारथी पांडव तुम्हें ही यो राज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे देखो बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राजलक्ष्मी का तिरस्कार मत करो और पांडवों को आधा राज्य देकर यह महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे और अपने हितैषियों की बात मानोगे तो चिरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक सुख भोगे भरतश्रेष्ठ जन्मेजय श्री कृष्ण का यह भाषण सुनकर शांतनु नंदन भिष्म ने दुर्योधन से कहा तात अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णा असहिष्णुता छोड़ दो यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख पा सकोगे श्री केशव ने जो कुछ कहा है वह धर्म और अर्थ के अनुकूल है तुम इसे स्वीकार कर लो व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मंत्री पुत्र और बंधु बांधाओं को अपने प्राणों से भी हाथ होने पड़ेंगे भरत नंदन श्री कृष्ण धित्राष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलग्न कुपुरुष मति और कुमार गामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा राजन श्री कृष्ण और भीष्मजी बड़े बुद्धिमान मेधावी जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ और बहुश्रुत हैं उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है तुम उसे मान लो और मोह व श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति और विरोध का घंटा दूसरों के ही गले में बांधेंगे तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो यह बात निश्चय मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है वास्तव में वह उससे भी बढ़कर है तथा देवकीनंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुस्सा है किंतु राजन तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है अस्तु तुमसे सब बातें समझाकर कह दी गई अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता इसी बीच में विदुर जी भी बोल उठे दुर्योधन तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और शहीदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे दुर्योधन महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वह सब प्रकार कल्याण करने वाली है तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो देखो पुण्यकर्मा श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरतवंशियों का मंगल हो मेरी समझ में तो यह संधि करने का ही समय है तुम इसे हाथ से मत जाने दो देखो श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा